यत्र यत्र तत्र रघुनाथकीर्तन त्र त्रतमस्तकांजलि बाष्परि परिपूर्ण लोचन मारुतिमत राक्षक मधुर मधुर स्वरूपम् कर्मीते चधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्या प्रयच परमां पिभावया <coughs> <coughs> कोमल कूजयन वेणु श्यामों कुमक वेदेद्यम परम रम्म भासत हृदय मम कूजे राम मधुर मधुराक्षर आविता शाख वंदे वाकोकिगमकलोलि फल शुकमुखादतद्रवसंयुत पिबत भगवत रसमल मुसिका भु वि भावुका तृणादपुनीचन तोरपी सहिष्णुना की सदा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम राम जय जय जय धर्म की अधर्म अधर्मक प्राणियों में विश्वक गो माता की गौहत्या भारत श्री श्रीकृष्ण गोविंद अरे मूर हेनाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राजमण हरि गोविंद जय जय गोविंद Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. Gopal le ya yeah, ya. Yeah. हमें वेदातदेव हम। द्वाम पुषोलोकक्षर चरसर्वाणी भूतास्थोंक्षर उच्य सेदीय यतिवृंद विद्वदृंद भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं जैसा कि कल निरूपण चल रहा था श्री भगवान ने अर्जुन को प्रबोधित करते हुए कहा वेद सर्विराव वैद्य साम और अथर्व संयक समस्त वेदों का तात्पर्य मुझे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर में ही सन्हित है सीधा स्वभाव यह होता है कि वेद शब्द ब्रह्मात्मक हैं शब्द ब्रह्म का परवसान पर ब्रह्म ही होता है इस दृष्टि से समग्र वेदों के परम तात्पर्य कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भगवत स्वरूप ही सिद्ध है प्रकार प्रकारांतर से मानलोक के कारिका के अनुसार हम कह सकते हैं यह जो सृष्टि है जीव दृष्टि से इसका विवेचन करें तो चित्त चित और चैत्य रूप है चित का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप भगवत तत्व प्रत्यगात्मतत्व शोधित अहमर्थ या कूटस्थ संलग्न तुरी चित्त चित। इसमें एक तकार का सन्निवेश हो गया चित्त को ही चित्त कह दिया भगवत शंकराचार्य महाभाग ने बताया चित्तम चिडित जानियात सदाचारानुपालनम नाम ग्रंथ का यह वचन है शंकराचार्य महाभाग ने अद्भुत ढंग से चित्त के स्वरूप को प्रतिपादित किया चित्त चिदित तकार तकाररहित यदा तकारो विषयाध्यास जपारागो यथा मणु स्वरूप प्रत्यगात्म तत्व कूटस्थ त्वरीय तत्व ही विषयाध्यास की प्रगल्भता से चित्त संज्ञा को प्राप्त होता है स्वच्छ स्वच्छस्फटिक है लेकिन जपा कुसुमनिष्ठ लालिमा का उसमें अध्यास होता है तो विभ्रम होता है कि रक्तस्फटिक है भांतिकार वाचस्पति मिश्र जी ने इस दृष्टांत को अपवाद स्वरूप माना है सामान्य नियम यह है कि धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं हो सकता लेकिन यह अपवाद है धर्मी का अध्यास ना होकर धर्म का अध्यास हो गया धर्मी जपा कुसुम उसका अध्यास होता तो स्फटिक बुद्धि न बनकर जपा कुसुम बुद्धि बनती लेकिन रक्तस्फटिक इस प्रकार की बुद्धि बनती है तो धर्मी जपा कुसुम का अध्यास ना होकर तनिष्ठ लालिमा धर्म का अध्यास स्फटिक में हो जाता है तब हम स्वच्छस्फटिक को रक्तस्फटिक समझने लगते हैं तो सामान्य नियम भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अध्यास वाष्य में निर्धारित किया कि धार्मिका अध्यास हुए बिना धर्म अध्यास नहीं होता भांतिकार वाचस्पत मिश्र जी ने कहा अपवाद स्थल को छोड़कर स्वयं शंकराचार्य जी ने यह दृष्टान्त दिया है कि चित्तम चिजित जानियात तकार रहितम यदा तकारों विषयाध्यास रागो यथा मणवयाध्यास से विर्मुक्त चित्त चारखाने चित्त होकर चिन्ह मात्र शेष रहता इसीलिए इसलिए मांडूव्य का कारणे संक्षिप्त प्रक्रिया को उद्घाषित किया हम जीव कृत पूरे द्वैतक प्रपंच को तीन रूपों में उद्भाषित कर सकते हैं मूल तत्व तो चित है फिर चित और चैत्य वेदांत प्रस्थान में चैत्य शब्द पृथक अर्थ रखता है और भागवत प्रस्थान में चैत्य का अतिरिक्त अर्थ होता है दोनों प्रस्थानों में चैत्य शब्द का प्रयोग होता है वेदांती जब चैत्य शब्द का उच्चारण करते हैं तो चित्त का विलास भूत जो या परिणाम भूत जो जगत है उसका नाम चैत्य है चैत्य का अर्थ होता है दृश्य प्रपंच लेकिन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध यहाँ चैत्य शब्द का प्रयोग अंतर्यामी के अर्थ में हुआ है चित्त के विषय को भी चैत्य कह सकते हैं वेदांत की प्रक्रिया चित्त के नियामक प्रकाशक उदभाषक अंतर्यामी सर्वेश्वर वासुदेव को भी चैत्य कहते हैं तो एक ही चैत्य शब्द चित्त के नियामक और चित्त के विषय दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है यह कोई ग्रंथ प्रकाशित हो रहा था मेरठ धर्मसंघ के द्वारा वहाँ किन्हीं महान भाव के लेख में चैत्य शब्द का प्रयोग था अब हिंदी अनुवाद करने में लोग लगे वेदांतियों ने कहा कि दृश्य लेकिन प्रसंग के अनुसार दृश्य सिद्ध नहीं होता था दैवयोग से इस पद पर मैं नहीं था मेरठ पहुंचा, श्याम सुंदर वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के पिताजी उन्होंने कहा कि सब परेशान हैं मेरठ के विद्वान लोग ये चैत्य क्या वाला है तब तो कहा जिन्होंने लेख लिखा उनको भागवत का अच्छा ज्ञान था यहाँ चैत्य का अर्थ चित्त का विषय या दृश्य या भाष्य ना होकर अंतर्यामी है इसीलिए आचार्य चैत्य वफुसा स्वगतिम व्यनकती श्रीमद्भागवत के एकादश स्क में कहा गया जीव के अज्ञान का निवारण कब होता है चैत्य अंतर्यामी का अनुग्रह हो नीचे आचार्य का अनुग्रह ऊपर अंतर्यामी नीचे आचार्य दोनों की अपेक्षा है जैसे अरणि मंथन में एक नीचे का काष्ट एक ऊपर से मंथते हैं तब आग की निष्पत्ति होती है एकादश तो स्क में यही उदाहरण दिया गया दोनों की अपेक्षा है आचार्य चैत्य वफुषा चैत्य मान्य अंतर्यामी और इधर आचारी दोनों का अनुग्रह प्राप्त हो तो तत्वज्ञान की अभिव्यक्ति होती है इस दृष्टि से कहा गया कि चित्त चित्त और चैत्य योग वासिष्ठ और पंचदशी की दृष्टि से त्रिपुरा रहस्य की दृष्टि से इसी को यों कह सकते हैं मननी शक्ति से युक्त जो आत्मा है उसका नाम मन है चित्त के स्थान पर मन को ले लिया योग वासिष्ठ ने त्रिपुरा रहस्य ने पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है मननी शक्ति रहित मन का नाम आत्मा है सीधी सी बात मन और आत्मा को प्रक्रिया की विधा अलग है यह विधा कुछ और है कई ढंग से वेदांतों में तथ्य का प्रतिपादन होता है मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है मननी शक्ति को विलुप्त कर दें अवरुद्ध कर दें तब क्या होगा मन का नाम आत्मा हो जाएगा आत्मा को मन होने में मन को आत्मा होने में कोई विलंब नहीं लगता मननी शक्ति संपन्न आत्मा का नाम मन हो जाता है मननी शक्ति विरहित मन का नाम आत्मा हो जाता मन पर विचार करें तो सारी सृष्टि का रहस्य खुल जाएगा वो क्या है मन क्या है बुद्धि क्या है चित्त क्या है अहंकार क्या है पूरा का पूरा अंतकरण क्या है पूरी सृष्टि को संचालित करने की क्षमता ऋषियों में होती थी भगवान तो ऋषियों के भी नियामक है आर् मेडिज ने कहा था कदाचित मुझे पृथ्वी का केंद्र पता लग जाए तो पृथ्वी को उठा लूं तो भगवत कृपा से लोगों को पूरी सृष्टि का केंद्र पता है इसलिए जब भौतिक विधा से राष्ट्र में अपेक्षित क्रांति नहीं आती मानवोचित शैली से पहले प्रयास करना चाहिए अगर मानवोचित शैली से कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है तो ये अध्यात्म शास्त्रों ने जो हम लोगों को विविध प्रकार के अस्त्र शास्त्रों को प्रदान किया है गुरुओं से प्राप्त उन अस्त्र शास्त्रों का प्रयोग करके फिर क्रांति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए हमने कुछ संकेत में कह दिया समझने वाले समझ लेंगे तो यही है कि पूरी सृष्टि का मूल क्या है केंद्र हाथ में ले ले मन क्या है बुद्धि क्या है चित्त क्या है अहंकार क्या है तो व्याकरण का एक दर्शन का ग्रंथ है उसके अनुसार विचार करें तो न सोस्तिक प्रत्योग या शब्द माध्य न सोषति प्रत्योलोके या शब्दानुगम व्यवहार साधक कोई वाक्यपदीयम व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ व्याकरण का दर्शन बहुत विलक्षण है उसका प्रतिपादक वाक्यपदियम नामक ग्रंथ उसके एक, एक सौ इक्कीसवीं कार्य का यह न सोष्ठ प्रत्योलोके शब्दानुगम व्यवहार साधक कोई ऐसा प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद ना हो शब्द का योग ना हो इसको चुलबुली भाषा में अगर हम कहें तो कोई व्यक्ति कहे कि मेरा मन बहुत चंचल है उसे कहिए रहने दो चंचल तो नहीं उसे परेशान हूँ तो कहिए किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का योग मत होने दीजिए एक संकल्प करके दिखा दीजिए संभव है विषय कुछ कठिन हो जाता है तो यहाँ नींद भी आ सकती है और शब्द पर ध्यान देंगे तो समाधि भी लग सकती है दोनों ही बात सुसुप्ति का भी अवसर प्राप्त है इस प्रचर में और अंतर अंतर्मुखता की पराकाष्ठा का भी अवसर प्राप्त है अपने अपने अधिकार के अनुसार जिनको जो पसंद हो ऐसे <laughs> प्रवचन में एक सज्जन केस में व्याकरण पर आ रहे थे सदगृहस्त कुछ ब्रह्मचारी भी आके बैठ जाते थे तो अन्य विद्यार्थियों ने कहा गुरु जी ये ब्रह्मचारी जी सोते रहते हैं तो सदगृहस्थ जी ने आदरपूर्वक कहा क्यों ब्रह्मचारी जी आप सोते हैं उन्होंने कहा महाराज गोरा भी अगर आपका ये वक्तव्य सुन ले तो वो भी सो जाए हम तो मनुष्य <laughs> अस्त्र तो सोता नहीं ना वो तो पाँव को खराब किया वही अपने अंदर ले लेता लेट कर नहीं सोता या जो व्याकरण का पाठ है मैं तो मनुष्य हूँ अगर अस्त भी सुन ले तो उसे नींद आ जाए तो हँसी हो गई बात यह है कि प्रवचन कुछ ऐसा ही है लेकिन हमारा दोष नहीं है ये सब विषय बहुत गंभीर हैं और जीवन की गुत्थियों को सुलझाने वाले हैं अभी सावधान होकर इन विषयों को सुना तो सुना नहीं तो एक अरब वर्ष बाद सही फिर कभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ ऐसा वानक बना सुनाने वाले भी मिले सुनने की भावना भी मिली आज ना सही कल जब कभी जीवन की गुत्थियाँ खुलेंगी इस घाटी को स्वीकार करने की आवश्यकता है इसलिए जब मनुष्य जीवन सुलभ है तो केवल तात्कालिक मनोरंजन तक नहीं उसका भी अपना महत्व है अब युद्ध में केवल बैंड बाजे ही बजते रहें योद्धा धनुष का बम गोले बारूद का उपयोग न करे तो युद्ध क्या होगा तो योद्धा में जो बैंड बाजे बजाए जाते हैं वो योद्धाओं के लिए उद्दीपक होते हैं इसका कि योद्धा नाचने लग जाए फायरिंग तो के स्थान पर नाचना शुरू कर दें तो सत्संग आदि में जो कीर्तन आदि होते हैं ना, आजकल लोग नाचने ही लग जाते हैं वो भी अच्छा है बहुत अच्छा है हम तो मठ में कीर्तन मंडली को बुलाते हैं वो लोग सेवा भी करते हैं चौमासे में कीर्तन भी करते हैं लेकिन समय पर तो हमने यह कहा कि पूरी सृष्टि कहाँ सन्निहित है पूरी सृष्टि का केंद्र कहाँ है जहाँ से रहकर हम पूरी सृष्टि का चाहें तो संचालन कर सकते हैं सृष्टि की बात छोड़ दीजिए अपने जीवन का संचालन तो कर ही सकते हैं तो बताया कि किसी का मन बहुत चंचल है अब अगर वह कहता है कि महाराज मेरा मन बहुत चंचल है उससे कहिए कि कोई बात नहीं किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन संस्कार को जुड़ने मत दो एक संकल्प या विकल्प करके दिखा दो संभव है क्या संभव नहीं है घड़ी के पेंडुलम को पकड़ लीजिए अब समय देने की बात नहीं बनेगी किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन संस्कार का अनुवेद हो योग ना हो या संयोग ना हो व्यक्ति एक संकल्प नहीं कर सकता कोई कहे कि मेरी बुद्धि निश्चय करना छोड़ती ही नहीं इसलिए नींद आती नहीं उससे भी कहिए कोई बात नहीं किसी भी भाषा के किसी भी शब्द एवं व्याकरण के अनुसार वेदांत का प्रवचन कर वेदांत व्याकरण के दार्शनिक भाग को वेदांत में ढाल प्रक्रिया है गुरुओं ने हम पर अनुग्रह करके सब प्रक्रिया तंत्र को कैसे वेदांत में डालें, वेदांत को कैसे तंत्र बना दें व्याकरण को वेदांत में कैसे डालें और व्याकरण को तंत्र कैसे, कैसे बना दें वो सब विद्या है कला है विधा कहें किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का अनुभव न होने दें बुद्धि के द्वारा एक निश्चय करके बता दें संभव नहीं कोई कहे कि मेरा चित्त स्मरण करना छोड़ता ही नहीं उससे भी कहें किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग मत होने दें एक गर्व स्मरण करके बता दें संभव नहीं कोई कहे कि मेरा अहंकार गर्व करना छोड़ते ही नहीं अहंकार की पराकाष्ठा है मेरे जीवन में उससे भी यही कहें किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन संस्कार का योग मत होने दो एक अहंकार करके गर्व के बता दो संभव नहीं ये जो बच्चे रोते हैं पाँच बच्चे हों कल्पना कीजिए उनकी माताएं अलग अलग भाषा वाली हों मातृभाषा बच्चों की होती ना पाँच बच्चों के रोने में जो आरोह अवरोह होगा अलग अलग होगा एक हाँ आजकल का विज्ञान अच्छा एक ही भाषा की पाँच माताएं हैं उनके बच्चे हैं पाँच एक एक के एक उनके रोने में जो तारतम्य होगा माता की जो बोली है उसके अनुसार उनके वो रोने में तारतम्य होगा इसलिए शब्द का अज्ञान प्रभाव पड़ता है अब एक प्रश्न है हमने कहा किसी भी भाषा के शब्द या शब्द जन्य संस्कार शब्द ही कहकर रुख क्यों नहीं गए शब्द जन्य संस्कार क्यों कहा तो गर्भ में ऋषि संज्ञा प्राप्त होती है श्रीमद भागवत के अनुसार गर्भ में जब ऋषि संज्ञा को जीव प्राप्त होता है जन्म के कुछ महीने पहले तब प्रश्न उठता है कि उसे कई जन्मों की स्मृति होती अब व्याकरण का सूत्र वहाँ पर काम करता है न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानु का माप जुटे लो, लोके का व्यवहार साधक कोई भी ऐसा प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का योग न हो तो गर्भावस्था में तो उसको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं है यही मान के चलते ना जन्म लेगा खेलेगा कूदेगा पहले भाषा को समझेगा फिर बोल सकेगा बुद्धि वाकद्री की अपेक्षा सूक्ष्म है कोई भी व्यक्ति भाषा को पहले समझता है बोल बाद में पाता है इसका मतलब बुद्धि सूक्ष्म है इसलिए भाषा को पहले पकड़ लेती हम और बोल नहीं पाते बोलने का हमने प्रयास भी नहीं किया समझ लेते हैं धीरे धीरे कोई बोले पंजाबी नहीं बोलते एक ही दो वाक्य बोलते हैं पंजाबी समझ लेते हैं तो बुद्ध की अपेक्षा वाक इन्द्रीय स्थूल है इसलिए बुद्ध पहले भाषा को पकड़ लेती है वो भाषा फिर वाक्यन्द्रीय तक आवे उसमें समय लगता है अब प्रश्न उठता है कि गर्भ में कौन सी भाषा थी स्मृति हुई तो स्मृति तो एक प्रकार के प्रत्यय है बोध है न स्मृति हुई तो किस भाषा को लेकर हुई वहाँ तो कोई भाषा स्पष्ट नहीं है इसीलिए हमने कहा शब्दजन्य संस्कार वहाँ पर और मेरे जीवन का एक दृष्टांत है पलने पर माताएं लेटा देती थी हम कौन लेता थी किसी माता की आकृति का ध्यान है पलने पर लेटा होता था यहाँ ध्यान एक दिन में कम से कम दस बार चौंकता था बहुत जोर से बच्चे चौंका करते हैं तो चौंकता क्यों था उधर माताएं चिल्लाने लगती थी इसको क्या हो गया है दिन में कम से कम दस बार चौंकता था बहुत जोर से चित्कार करता था वो स्मरण है पलने की घटना होता यह था कि काली साड़ी पहने काली काली सूरत वाली आठ दस माताएं होती थी तीक्ष्ण तलवार लेकर एक साथ शरीर पर बजारती थी उस दृश्य को देखकर कर कांप उठता था चिल्ला पड़ता था यह घटना दिन में दस बार होती थी कई दिनों तक होती रही अंतिम दिन में जब उन सात देवियों ने तीक्ष्ण तलवार का प्रयोग किया शरीर पर पलने पर लेटा हुआ शरीर पर अंदर एक बोध उत्पन्न हुआ अगर मैं मरने वाला होता तो पहले दिन के वार पर ही मर जाता मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जो मरने वाला नहीं उसके बाद वो घटना समाप्त हो गई अब मैं बोल के बता तो नहीं सकता तो स्मरण है अब मैंने अपने जीवन की इस घटना उसके बाद वो दृश्य नहीं इसका मतलब भगवान ने जो भय दिया वो भी अंतर्निहित तो बोध को अभिव्यक्त करने के लिए जिस दिन यह ज्ञान हुआ कि यदि मैं मरने वाला होता तो पहले दिन के पहले वार के द्वारा ही मर गया होता इसलिए मैं कोई ऐसा तत्व हूँ कि मरने वाला नहीं इस बोध के बाद घटना अदृश्य हो गई फिर नहीं हुई अब मैं सोचने के लिए बाध्य हो गया उस समय नहीं अब वर्षों से विचार चल रहा है कि कौन सी भाषा थी मैं तो कोई भाषा नहीं जानता था इसीलिए मैंने जोर दिया किसी भी भाषा के शब्द या उस शब्द जन्य संस्कार शब्द जन्य संस्कार था का योग ना हो तो मन के द्वारा संकल्प बुद्धि के द्वारा निश्चय चित्त के द्वारा स्मरण और अहंकार के द्वारा गर्व की निष्पत्ति नहीं हो सकती अब पूरा हमारे जीवन का व्यवहार अंतकरण पर निर्भर है ऊपर आत्म तत्व है चिदाभास की दृष्टि से अंतकरण है तब तो चिदाभास है अंतकरण नहीं है तो चिदाभास कहाँ से आएगा ऊपर आत्मतत्व नीचे अंतकरण उसी से सारा व्यवहार होता है ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण कर्मेंद्रियों का नियंत्रण ज्ञानेंद्रियों से व्यवहार की दे कर्मेंद्रियों से व्यवहार की दे लेकिन अंतकरण है क्या शब्द और ज्ञान यही ना सीधी बात है शब्द और ज्ञान अब ज्ञान से शब्द को हटा लें तो ज्ञान का नाम आत्मा है सीधी बात तो पूरी सृष्टि का संचालन जो होता है वो शब्द और ज्ञान के द्वारा होता है। शब्द शब्दक ब्रह्म के द्वारा परब्रह्म अभिव्यक्त होता है शब्दक ब्रह्म शब्दे परे निष्णुते शब्दक ब्रह्म निष्णातः परम ब्रह्माधिगत क्षति भागवत उपनिषद के अनुसार इसको हम अपने जीवन में समझ सकते हैं शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप सारा व्यवहार इसलिए पूरी सृष्टि का अंतर भाव हम क्या करेंगे शब्द और ज्ञान में ले लेंगे और शब्द ज्ञान शब्द और ज्ञान का संश्लेष हटा देंगे तो शब्द भी जाकर ज्ञान में विलीन हो जाएगा शब्द भी जाकर ज्ञान में विलीन हो जाएगा तो क्या रह गया जो रह गया वखंड ज्ञान स्वरूप इसलिए वेदैश सर्वैर हमेव वेद्या समग्र जगत का अंतर्भाव कीजिए वेद में वेद का अंतर्भाव मानी शब्द का अंतर्भाव शब्दात्मक वेद का या शब्द ब्रह्म का अंतर्भाव कर दीजिए ज्ञान में तो क्या हो गया बस संपूर्ण वेदों का जो परम तात्पर्य है चित्त तत्व तो वही जाकर अवशिष्ट रह गया इसलिए पूरी सृष्टि चित्त चित्त और चैत्य तो चित्त के दो विभाग कर लिया शब्द और ज्ञान ज्ञान को चित्त कर दिया तो ज्ञान शब्द और उनका विषय इसलिए शब्द में सारी सृष्टि को अनुगत कर ले अंत में शब्दक ज्ञान।, शब्दक ज्ञान शब्दक ज्ञान शब्द उद्भासित है ज्ञान से शब्द स्वतः प्रकाश नहीं है शब्द भाष्य कोटिका है और ज्ञान का अभिव्यंजक है इस दृष्टि से विचार करके शब्द का लय भी जब ज्ञान में हो जाता है या बुद्धिपूर्वक करते हैं तो जो परम वेदार्थ है वही शेष रहता है एक प्रक्रिया यह वेद सर्वैरह वेद्या समग्र वेदों के द्वारा वेद्य वेदितव्य वे जानने योग्य अगर कोई है तो मैं ही हूँ भगवान ही जानने योग्य क्यों है क्योंकि भगवान कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म से अतीत कार्य कारणातीत परम ब्रह्म इसलिए वेदों का परम तात्पर्य क्या है कार्यकारुणातीत पर ब्रह्म परंतु वही शाम का विषय तक शब्दों की साक्षात प्रवृत्ति नहीं हो सकती लेकिन वही कारण ब्रह्म अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति के योग से अनिर्वचनीय माया शक्ति के योग से जब कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण होता है या अभिव्यक्त होता है तो छुट्टियों की दाल गल जाती उसकी विशेष व्याख्या वहाँ करेंगे दोनों विषय मिल सा गया इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि कार्य ब्रह्म भी कारण ब्रह्म भी है क्या तो गौड पादाचार्य जी ने बहुत अच्छा दृष्टिकोण दिया उपाय सो सोवताराय सृष्टि क्या है हमारी आपके बुद्धि परमात्मा तत्व में अवतीर्ण हो सके इसलिए बनिए सृष्टि का प्रयोजन मौज मस्ती पूर्वक जीवन यापन नहीं है उपाय स्वताराया उपाया स्वताराया माने सष्टा जो परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है उनमें सहसा हम चित्त को रमा नहीं सकते क्योंकि चित्त भी कोटि का ही पदार्थ है चित्त को रमाने की बात सीधे नहीं बन सकती तो भगवान ने जो यह सृष्टि की संरचना की है नाम रूपात्मक सृष्टि का आलंबन लेकर अस्थि भात प्रिय रूप जो भगवत तत्व है उसमें मन का सन्निवेश कर सकें इसलिए भगवान ने सृष्टि की रचना की अगर हमने जीवन और जगत का उपयोग मन को सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में सन्निहित करने में नहीं किया तो जीवन व्यर्थ गया के यह चेत अवेदी दथा सत्यमस्ति न चेद यहादीन महति वीनष्टि इह चेद अवेदी दथा सत्यमस्ति न चेद यहादीन महती विनष्टि देहत त्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत अर्थात देहत त्याग के ठीक पूर्वक्षण पर्यंत अगर हमने भगवत्स्वरूप आत्मतत्व को जान लिया भगवत स्वरूप आत्म तत्व का हमें अधिगम प्राप्त हो गया तब तो जीवन सार्थक हुआ अन्यथा महति विनष्टि मान विनाश हुआ जीवन निरर्थक गया श्रुति लाभ का लोभ हानि का भय दर्शाती है सत्यमष्टि लाभ का लोभ है महति विनष्टि हानि का भय है इस सूची की व्याख्या भगवान श्री चंद्र के शब्दों में मनोरम है इसी सूचि की व्याख्या यही वितर्जित सर्गो ये शितम साम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने अनात्मा प्रपंच का बहुत अच्छा परिचय दिया अनात्मा किसको कहते हैं विषम और सदोष को परमात्मा किसको कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म निर्दोष और सम को अब हमारे सामने एक पहली है हम विषम और सदोष का वर्णन करें या सम और निर्दोष का वर्णन करें एक और विषम और सदोष जो कुछ अनात्मक प्रपंच है वो विषम है और सदोष है सदोष है का मतलब अनित्य अचित है दुखप्रद है और भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है इसीलिए भगवान ने कहा यही विर्जित सर्ग सर्ग का पुनर्भव उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव या पुनर्जन्म पर जयश्री प्राप्त कर ली जिनका मन समग्र अनात्मक प्रपंच से कर्षित होकर निर्दोष सम ब्रह्म में सन्निहित हो गया उपाय शो बता जाया इसलिए जगत का जो आलम्बन है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच थे अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्य निर्क्ष थे सृष्टि का आधारोप जो है वो लिफ्ट के समान ऊपर से लिफ्ट का अवतरण होता है उस पर हम लोग खड़े हो जाते हैं फिर उस लिफ्ट के द्वारा ऊपर उर्द्वगमन होता है ऊपर पहुंच जाते हैं इसी प्रकार भगवान ने अपने तक जीव को लाने के लिए क्या किया है सृष्टि के रूप में स्वयं को व्यक्त किया है वो भगवान तक पहुँचने के लिए एक आलम्बन है विषय भोगों में चित्त रमाने के लिए नहीं वो तो अवांतर प्रयोजन है जीवा से जीव से तत्व जिज्ञासा जीविका जीवन के लिए है जीवन जीविका के लिए नहीं है जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए भगवान यदि सगुण साकार न हो तो सीधे निर्गुण निराकार तक पहुंचने का मार्ग ही प्रशस्त हो जाए हमने वहाँ सायंकाल के सत्र में कहा था यह सृष्टि तो बहुत बढ़िया है भगवान सत्य हैं सीधे तो उनका दर्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि स्वप्रकाश हैं उदृश्य नहीं भगवान चित्त हैं उनका सीधे दर्शन नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता है भगवान आनंद हैं कौन सा आनंद स्वप्रकाश होते हुए आनंद स्वप्रकाश होते हुए सत्य इसका मतलब ना सत अनुभाव्य है न चित्त अनुभाव्य है न आनंद है जिस आनंद का अनुभव करते हैं वह तो अंत की वृत्ति या सत्गुण के योग से अभिव्यक्त है साक्षात आनंद तो स्वप्रकाश होता है भगवान बिल्कुल अनुभव के विषय नहीं है पंचदशी कार महिमा क्या है भगवान अनुभाव्य हो रहे हैं संघटा संपटा अमुक है है है अमुक भांति भांति अमुक प्रिय प्रिय इसका मतलब भगवान का दर्शन हमको हो रहा जो दृश्य नहीं उसी का दर्शन हो रहा दर्पण की क्या चमत्कृति है जो मुखचंद्र अपनी आँखों के द्वारा दर्शन का विषय नहीं बन सकता वो दर्शन का विषय बन जाता है जगत भगवत तत्व का भी व्यंजक संस्थान है ये दारुगत अग्नि नेत्र का विषय नहीं है घर्षण दारू के घर्षण से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है तो नेत्र का विषय बन जाता है इसी प्रकार से समझना चाहिए कि भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान सृष्टि है क्योंकि तो भगवान की अभिव्यक्ति है वेदांत में तो बहुत सुगमता है ना भगवान की अभिव्यक्ति है तो भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान अब ये यहीं कोष की परिभाषा निकालिए तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगे न बधनाती ज्ञान संगे ये जो भगवद गीता ये चौदहवें अध्याय का श्लोक है इससे हमने कोष की परिभाषा निकाली बहुत आनंद आता हम लोगों को दर्शन शास्त्र में मुझको कोई सारंगी दे दे वीणा दे दे कोई स्वर निकाल सकता हूँ जानता है नहीं यू यूं कर दूँगा बस कोई स्वर नहीं निकाल सकता न हारमोनियम दे दे कुछ नहीं स्वर निकाल सकता यूँ यूँ कर दूंगा लेकिन जो वीणा वादक हैं उनके हाथ में वीणा आ जाए या बांसुरी हमको दे दो अब क्या करें क्या स्वर निकालेंगे लेकिन जो जानने वाले चौरस्यादी आदि वीणा बांसुरी के विशेषज्ञ उनके हाथ में पड़ जाए तो इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति जिसको वेणुवादन का अभ्यास नहीं है या ज्ञान नहीं है उसके हाथ में वैण दे दो सु शू करेगा हुँ? कल महाभारत पढ़ रहा था यहाँ कल कहा था अग्नि किसके देवता परसों कहा था वाक्यन्द्री के देवता कौन है अग्नि अग्नि का पता बताने में वाक्यन्द्रीय का जिस जिसने उपयोग किया अग्नि ने साप दे दिया अग्नि छिप गए है ये बहुत बड़ी कथा है उसको सुनाऊंगा तो दर्शन का विषय रह जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है तो उसमें आया कि सबसे पहले किसने अग्नि को बताया मेड़क ने कि अग्नि यहाँ छिपे हुए हैं देवता लोग ढूंढ रहे थे तारकासुर को मारना था पार्वती जी ने देवताओं को साप दे दिया तुम्हारी संतानें नहीं होंगी तुमने विघ्न डाला असमय में यहाँ आ गए तुम संतान विहीन रहोगे उस समय अग्नि छिपे हुए थे अग्नि नहीं थे केवल अग्नि देवता उस साप से बच गए तो और किसी देवता में संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं पार्वती देवी का साप था तो तारकास और तारकासुर बहुत भयंकर उपद्रव कर रहा था उसको मारने के लिए कार्तिकेय जी के अभिव्यक्ति आवश्यकता थी तो अग्नि को ढूंढ रहे थे अग्नि में ही वो क्षमता है रुद्र के भी ज्येष्ठ भ्राचा के रूप में अग्नि का वर्णन महाभारत में है अब अग्नि ही संतान उत्पन्न करें तो तारका का बद्ध हो बद हो अब वो आराम कर रहे थे तो सबसे पहले मेढक ने बताया पानी में छिपे हुए अग्नि ने साफ दे दिया जीववाहीन हो जा मेढक की जीव नहीं होते अब देवताओं ने कहा तुमने काम तो हमारा बनाया देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया बिना जीव के बोलेगा बेदक टट तट तट करता है उसकी जीभ नहीं होती अग्नि का साप लगा है और तो देवताओं का वरदान प्राप्त है उसको इसी प्रकार से हाथी अब लीजिए हाथी ने बता दिया कि यहाँ छिपा है अग्नि तत्व तो तो यहाँ छिपा है अब हाथी को भी अग्नि ने साप दे दिया तेरी जीभ उल्टी हो जा हाथी की जीभ होती हो अब अब उस हाथी ने कहा अब क्या करूँगा संकेत किया जीभ उल्टी कर दी अग्नि ने तो फिर क्या हुआ वाक इंद्री का जो दुरुपयोग करता है वो ही तथ्य को जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहां बोल देता है तो उसको अग्नि का शाप लगता है ये मनोविज्ञान है तब देवताओं ने वरदान दिया तेरी जीव तो उल्टी रहेगी भोजन पर्याप्त करेगा और बड़ी जोर से चिघारेगा लेकिन उससे कोई शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होगी मतलब अक्षर भाषा कोई नहीं होगी लेकिन बहुत जोर से टिकारेगा भोजन का स्वाद भी लेगा तो जीभ उल्टी होती उसके बाद तोता ने बता दिया कि अग्नि यहाँ छिपे अब तोता को भी अग्नि ने साफ दे दिया तो तोता को क्या दिया तेरी जीप भी उल्टी हो जा तोता के जीभ उल्टे होते तो देवताओं ने वरदान भी दे दिया उल्टे जीभ से भी काल काकली में जैसे बच्चे होते हैं ना ऐसे बोलेगा सिखाने पर कुछ बोल भी देगा राम राम कर देता है लेकिन उसकी जेब भी उल्टी होती है तो हमने एक संकेत किया क्या संकेत किया कि यह जो सृष्टि है वो सृष्टि क्या है वास्तव में आत्म चैतन्य का उल्लास विलास है और भगवान की अभिव्यक्ति होने के कारण भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है अग्नि की अभिव्यक्ति है जल तो जल अग्नि का अभिव्यंजक संस्थान है लेकिन आच्छादक भी है अब हमारा आपका दायित्व है कि आच्छादक को अभिव्यंजक बना ले जैसे कल आपने कहा मिट्टी से बना हुआ घट है अब मिट्टी का अभिव्यंजक किसकी दृष्टि में और आच्छादक किसकी दृष्टि में बहुतों की दृष्टि में तो घट मिट्टी का आच्छादक ही है लेकिन कुम्हार कुंभकार जिसने बनाया उसकी दृष्टि तो, तो मोहित नहीं होती तो क्योंकि उसने बनाया है उसने बनाया है या जिसने कुम्भकार के हाथों मिट्टी को घट बनते हुए देखा है उसकी दृष्टि भी विमोहित नहीं होती सामान्य व्यक्ति की दृष्टि विमोहित हो जाती है तो स्थिति यह है किरण मय न पात्र सत्यशापी हितम मुखम तत्व पूु सत्य धर्म दृष्ट जहा हमको लगे कि आच्छादक है वही समझना चाहिए कि अभिव्यंजक अवश्य है जो पदार्थ लागे कि, लगे की बंधन में डालने वाला है वही दृष्टि दे तो वो मुक्ति करने वाला अवश्य ऐसे जहां लगे कि आच्छादक है समझना चाहिए है तो अभिव्यंजक हमारी दृष्टि में कालुस्य है हमको रहस्य का बोध नहीं है हमारे लिए आच्छादक है तो जगत भी देखिए ब्रह्म का आच्छादक तो है ही लगता ही है लेकिन वास्तव में प्रतिक्षण अभिव्यंजक है ब्रह्म की सत्ता चित्ता प्रियता को व्यक्त करने वाला जगत ही है अगर जगत न हो तो केवल निर्विशेष निर्धर्मक सचित आनंद दृश्य न बने दर्शन का विषय न बने इसीलिए गीता में बहुत बढ़िया कहा यहाँ से हमको कोष्ठ परिभाषा मिल गई तत्र सत्वम निर्मलत्वाद प्रकाशकम अनामयम् सुख सज्ञे न बधनाति ज्ञान संज्ञे न चाण सत्वगुण अभिव्यंजक भी है और आच्छादक भी है निर्मलवाद प्रकाशकम अनामयम अभिव्यंजकता सतगुण अभि मलिन सत्गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक है अनामयम इसीडेंट आमय उपद्रव से रहित है मन अभिव्यंजक लेकिन सुख संज्ञे न आती ज्ञान संज्ञे न चार नघ ये क्या है सुख और ज्ञान की आसक्ति से बनता है मतलब आच्छादक आच्छादक कैसे है सुख स्वरूप में हूँ या विस्मरण रहता है सत्व या सत्वात्मिका जो वृत्ति होती है आनंदमयी वृत्ति उसकी दास्ता हम पाल लेते हैं कि यह आनंदमयी वृत्ति ही मुझे आह्लादित कर रही है यह विस्मरण हो जाता है कि आनंदा स्वरूप मैं ना होता तो ये मुझे आनंद के रूप में व्यक्त कैसे करती इसी प्रकार चिदरूप मैं ना होता तो सत्वात्मिका वृत्ति ज्ञान के रूप में व्यक्त किसको करती है तो अभिव्यंजक संस्थान दर्पण है अब क्या है अभिव्यंजक होता हुआ जो आच्छादक हो उसी का नाम कोष हो गया चाहे अन्नमय हो चाहे प्राणमय हो चाहे मनोमय हो चाहे विज्ञानमय हो चाहे आनंदमय कोष हो अ जीवन मुक्ति क्या है ये सब जो प्रक्रिया चल रही है पंद्रहवीं अध्याय की जीवन मुक्ति देने वाली प्रक्रिया बद्ध जीव को जीवन मुक्त बनाने की प्रक्रिया है तो अब जीवन मुक्त क्या है अभिव्यंजकता रहने दीजिए आच्छाद अच्छा आच्छादकता आच्छा को तो निवारण कर दीजिए यही हुआ ना क्या मतलब तत्वज्ञ के दृष्टि में जो जगत है वो ब्रह्म का अभिव्यंजक रह जाता आच्छादक नहीं रहता तो सत्य गुण अभिव्यंजक रहे आच्छादक न रहे तो विशुद्ध सत्य हो गया ना सत्व का शोधन कैसे करेंगे गुण को सुख और आनंद का अभिव्यंजक मान लें लेकिन आच्छादकता न रहे कब न रहे सुख मत्स्यात्मन और रूपम मैं स्वयं सुखस्वरूप हूँ मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ इस रहस्य का बोध हो जाएगा तो जीवन मुक्तों में उपाधि तो रहती है लेकिन वो शोधित तो उपाधि होती है अर्थात सच्चिदानंद तत्व जो है उसकी अभिव्यंजकता देहेंद्री प्राणांतकरण में रहती है वायु सृष्टि में भी रहती है लेकिन आच्छादकता या आवारकता या आवरकता नहीं रहती या शोधन हो गया अब विदेह मुक्ति क्या है ना न अभिव्यंजकता रह जाए ना आच्छादकता रह जाए तत्व तत्तु रह जाए वो विदेह मुक्ति है तो जीवन मुक्ति में हमको आपको अपनी उपाधि का शोधन करना पड़ता है या अंतकरण अभिव्यंजक रह जाए आज आच्छादक ना रह जाए इस प्रकार से आज के प्रवचन का सार निकला कि हम पूरे अंतकरण को शब्द और ज्ञान इनमें ढाल दें क्योंकि शब्द और ज्ञान को कर लें को आकर्षित कर लें तो न मन मन रहेगा न बुद्धि बुद्धि रहेगी न चित्त चित्त न अहंकार अहंकार रहेगा अब वेद सर्वैर हमेव वेद्या जितने सर्वै कहा जितने प्रत्यय हैं शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान गंधज ज्ञान ये वेद सर्वै वहाँ बताने वाली चीज यहाँ क्यों बता लेकिन एक ही विषय अब 28 श्लोक हैं वेस्तुति में श्रुति ने जो भगवान की प्रशंसा की भगवान का यशोगान किया वो चौदहवें से लेकर में तक तो कितने श्लोक हो गए 28 श्रुतियाँ तो चार हैं रिक यदुसाम लेकिन गान जो किया 28 इसका मतलब श्रुतियों के प्रकार 28 होने चाहिए टीकाकार होने एक दो ने लिया अपने ढंग से तो कल हमने विचार किया वंशीधरी टीका देख रहे थे कि अट्ठाइस श्लोक हैं श्रुतियाँ चार हैं अब गान अट्ठाइस है अट्ठाइस श्लोकों में भगवान का गान किया है श्रुतियों ने अट्ठाईस प्रभेद कैसे हो गए उन लोगों ने अपने ढंग से किया निंदा नहीं कर रहा बहुत अच्छी श्लोक की संख्या पर तो मेरा ध्यान नहीं था वल्लभाचार्य जी ये सब श्लोक की संख्या पर ध्यान देते हैं उससे भी तात्पर्य निकालते हैं तो टीकाकार होने का अट्ठाइस श्लोक हैं वेदचार हैं और वेद के गान जो हैं अट्ठाईस प्रकार से हैं तो हमको अर्थ लग गया प्रणब के जो के साढ़े तीन मात्रा का वर्णन उपनिषदों में अकार उकार मकार और अर्ध मात्रा को लेकर प्रणव के साढ़े तीन मात्राएं होती और भी बदल दें तो साढ़े तीन के अनुलोम विलोम साढ़े तीन और साढ़े तीन कितने हो जाते सात और परापश्चंती मध्यमा वैखरी के योग से सात को चार से गुणा कर दीजिए अट्ठाईस सूतियों के अट्ठाइस प्रभेद हो गए ऐसे इक्कीस वेद की कितनी शाखाएं हैं उसकी संगति जो नीति निधि नामक पुस्तक निकली है उसमें चार अध्याय वेद के हैं वो रास्ते में खपवत हो गई इसलिए आपको इस बार भेंट नहीं कर सका उसमें चार अध्याय या उसके अलग भी निकाला है उससे चारों अध्याय लेकर अलग भी वो इनके वेद विज्ञान नाम है ना एक वेद विज्ञान आज दे दीजिएगा महाराज को बैंड वेद वाला अंश उससे अलग भी निकाल के छापा तो 21 शाखाएं क्यों 101 सौ क्यों 1000 हजार शाखाएं क्यों 21 शाखाएं क्यों उन सब का बहुत उत्तम ढंग से निरूपण किया गया तो अब विचार है ब्रह्मांड कितने हैं करोड़ शारदा त्रिकोटि ब्रह्मांड है कहाँ लिखा है स्कंद पुराण में वही प्रणव की मात्रा सारे तीन है माने प्रकार और कोटि फिर करोड़ में चले जाते बत्तीस देवताओं का प्रभेद हैं कहाँ लिखा है बत्तीस को 33 कोटि देवता 33 कोटि बोलते 33 प्रभेद हैं वृद्धा में 33 के भेद हो जाते 33 करोड़ इसी प्रकार कोटिमान्य प्रकार भी होता है कोटिमान्य करोड़ संख्या भी है ब्रह्मांडों की संख्या कितनी है ब्रह्मा जी ने बताया स्कंद पुराण में शार्ध त्रिकोटि ब्रह्मा हम हैं साढ़े तीन करोड़ ब्रह्मा तो साढ़े तीन करोड़ ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड जब कहते हैं तो कोटिकार्थता प्रकार वस्तुता हमारे यहाँ ब्रह्मांडों की संख्या पहले से निहित है वो साढ़े तीन करोड़ अच्छा जी अब तीर्थ कितने हैं उपनिषदों को तेजोबिंद उपनिषद तीर्थ कितने हैं साढ़े तीन करोड़ और मंत्र कितने हैं आन पूर्वी बदल दीजिए तो सात करोड़ ये साफ सृष्टि जो है प्रणव की व्याख्या और हमारा एक ग्रंथ है, है सार्वभम सनातन सिद्धांत उसमें सिद्ध किया है सारी सृष्टि गायत्री मंत्र की व्याख्या सारी सृष्टि गायत्री मंत्र की व्याख्या है और सारी सृष्टि प्रणव की व्याख्या है तो इसी प्रकार से वेद सर्वैर हमेव वैद्या इस पर अगर हम विचार करें तो चार प्रकार के वेद हो गए गएर्व हमारे जीवन में मन बुद्धि चित्त अहंकार ठीक मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गए उधर कल्पना में अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं तैतरी उपनिषद मनोमय कोष विज्ञानमय कोष में है या नहीं वेद की स्थिति इसलिए हमारे पूज गुरुदेव ने कहा कि सुनो प्रामाणिक कल्पना तार भर कर लेना और प्रामाणिक तिल भर भी मत करना गुरुदेव ने कहा प्रामाणिक की जो कल्पना है तार भर जितना गुर उर सको गुरो प्रमाण हाथ में रहना चाहिए और प्रामाणिक तिल भर भी कल्पना बिल्कुल जघन अपराध है अपने को सोताओं को सबको मारने के विदा इसलिए जो कुछ हम बोल रहे मना कल्पित नहीं है सब शास्त्र सम्मत है तो चार वेद हमारे पास हो गए अध्यात्म जगत में वेद की अनुभूति कैसे करें तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये क्या है साक्षी भाष्य हैं इनके कार्यों के द्वारा इनका अनुमान होता है संकल्प निश्चय गर्व स्मृति के द्वारा चार कोटि के वेद हो गए मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका पर्यवसान में है शब्द में तो शब्द ब्रह्म के दृष्टि से एक ही हो गए शब्द ब्रह्म की दृष्टि से ये एक ही हो गए इनके चार देवता भी हो गए मन के देवता चंद्रमा हो गए बुद्धि के देवता ब्रह्मा हो गए चित्त के देवता वासुदेव हो गए अहंकार के देवता रुद्र हो गए इन्हीं को अग्नि वायु और आदित्य और चंद्रमा चंद्रमा तो है ही शेष को तीन में बैठा लीजिए चार देवता हो गए चार वेद हो गए चार अध्यात्म हो गए उनका पर्यवसन शब्द में हो गया शब्द का पर्यवसन ज्ञान में हो गया तो वेद सर्वे हमें भी वेद्यारे